चार सौ 433 लोग का तो कुछ विचार हो गया जीवन मुक्त पुरुष का एक लक्षण बताया जा रहा है यानी साधक को उस अवस्था में होना चाहिए जीवन मुक्त कैसा होता है अतीत का अनुसंधान नहीं करता यानी जनसामान्य की स्थिति क्या होती है जो पदार्थ हमारे हाथ से चला गया अतीत में गया उसकी चिंता घर में कोई घटना हो गई कोई मर गया कुछ हो गया जिंदगी भर रोता रहेगा अतीत की चिंता और भावी क्या होगा वो चिंता और वर्तमान की चिंता तो ये तीनों चिंता से ग्रसित होते हैं जनसामान्य की स्थिति ऐसी होती है अतीत जो पदार्थ चला गया है उसकी चिंता क्यों गया क्या हुआ बस बहुत कुछ सोच होता है उसमें और भावी क्या होगा कैसा होगा भविष्य की चिंता और वर्तमान की चिंता तो वही तीनों चिंता से ग्रसित होते हैं जनसामान्य किंतु जीवन मुक्ति अवस्था में पहुंचा हुआ जो पुरुष होगा अतीत का अनुसंधान नहीं करता जो गया, गया उसकी कोई तो चिंता नहीं और भविष्यत का भी विचार नहीं करता भविष्य में क्या होगा वो भी विचार नहीं और वर्तमान में जो विषय प्राप्त है उनमें भी उदासीन भाव से रहता है कोई तो राग भी नहीं द्वेष भी नहीं वर्तमान के पदार्थों में ऐसा उदासीन रूप से रहता है और एक तो जनसामान्य की स्थिति वर्तमान में या तो राग सामने करके जाता है विषय के पास प्रेम जो बोलते हैं या द्वेष लेकर के जाता है विषय के पास जन सामान्य की स्थिति यही होती है वर्तमान जीवन राग द्वेष पूर्वक व्यवहार होता है कोई भी विषय में जिसको प्रेम शब्द से बोलते हैं या राग बोला या तो प्रेम को सामने करके जाते हैं इष्टबुद्धि होती है या अनिष्ट बुद्धि होती है तो द्वेश लेकर के जाते हैं विषय के पास वर्तमान विषय में राग राग्वेश पूर्वक व्यवहार होता है जनसामान्य की जो अज्ञानी जीवन है उनका ऐसा होता है किंतु ये जीवन मुक्त पुरुष है उसमें उदासीन भाव से रहता है माने कोई आ गया कोई नफरत भी नहीं है क्यों आया हर्ष भी नहीं और नहीं आया तो कोई शोक भी नहीं स्थिति में होता है तो ये जीवन मुक्त पुरुष ऐसा अतीत का अनुसंधान नहीं करता जनसामान्य से विपरीत है उसकी स्थिति जनसामान ये तीनों चिंता में डूबा हुआ होता है अतीत जो चला गया उसको लेकर के रोना धोना चलता है रोना भी होता है खुशियाली भी होता है अभी शत्रु मर गया हो तो हाँ अच्छा हो गया अच्छा हो गया देखो दोनों मर गया यानी खुशियाली भी होती विषय को सुख भी देते हैं दुख भी देते हैं दोनों देते हैं अपीत की चिंता और भविष्य में क्या होगा कैसा होगा ये चिंता वर्तमान में जो विषयों के साथ में व्यवहार होता है अज्ञानी होगा ऐसा होता है राग या द्वेष लेकर के होता है या तो राग सामने करके जाता है या द्वेष जनसामान्य की स्थिति ऐसी होती है कि जीवन मुक्त पुरुष तीनों से विलक्षण अवस्था में जाता है अतीत की कोई अनुसंधान नहीं सोच नहीं और भावी चिंता भी नहीं विचार ही नहीं करता भविष्य में क्या होगा नहीं होगा और वर्तमान में जो विषय के साथ में व्यवहार करता है व्यवहार नहीं करता यह बात नहीं है उदासीन वृत्ति से करता राग दृष्टि भी नहीं है द्वेष दृष्टि भी नहीं है उदासीन वृत्ति जिसको बोलते हैं व्यवहार ऐसा करता है माने उदासीन वृत्ति हमारी भी होती है समय समय पर जैसे कोई व्यक्ति मिलता है तो घंटे भर बातचीत हम करते हैं उसमें हमारा मित्रता है राग है और कोई देखने पर अगर रास्ता हो तो दूसरे रास्ता जाना चाहते हैं वहां द्वेष है हमारा ये हमारा व्यवहार चलता है और ये रास्ते में आते समय में कितने लोग हमारे आगे पीछे गुजरते हैं कोई द्वेष भी नहीं उनके साथ राग भी नहीं हमारे भी चलता है उनका भी चलता है ऐसा ही उपेक्षा दृष्टि जो बोलते हैं उदासीन दृष्टि ये भी हमारे होता है व्यवहार में होते हैं उदासीन दृष्टि से भी हम व्यवहार करते हैं किन्तु जीवनमुक्ता का सारा व्यवहार उदासीन ही होता है हमारा कभी कभी कहीं होता है मैंने तीन तरह के हमारे विषय बनते हैं एक मित्र हैं और एक शत्रु है और ये मित्र भी नहीं शत्र उसमें तो उदासीन वृति अपनाते है ना जीवन मुक्त पुरुष के सभी विषयों में उदासीन कृपी होती है खाता नहीं पीता नहीं बात नहीं उदासीन भाव में है तो स्वाद के लिए नहीं खाता द्वेष से भी नहीं करता ऐसा तो ये जीवन मुक्त पुरुष का लक्षण हमें उस हमारे लिए ये साधन है अपनाना है उस स्थिति में हमें जाने के लिए हमारे लिए साधन होगा उनका तो स्वभाव बन गया जो जी जीवन मुक्त पुरुष है उनका तो स्वभाव बना हुआ है वो हमारे लिए आचरणीय है ये हमें अभी साधन रूप में अपनाना होगा तभी हम जा पाएंगे पहुंच पाएंगे ऐसा आगे गुण दोष विशिष्टे स्मिन स्वभावे न विलक्षण सर्वत्र सर्वत्र जीवनमुक्तस्य स्वभावेन विलक्षणे जीवनमुक्तस्य गुणदोष स्वभावेन विलक्षणे अपने स्वभाव से जो विलक्षण पदार्थ अपना स्वभाव है स्वयं प्रकाश शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ऐसा हमारा अपना स्वभाव ऐसा है हमारे स्वभाव से माने हमारे स्वरूप से जो विलक्षण पदार्थ है शरीर है ये विनाशी है हमारा स्वरूप अविनाशी है शरीर है मकान दुकान भूमि संबंधी जितने भी संसार है सब हमारे स्वरूप से विलक्षण है क्यों ये अविनाशी में है तो ये विनाशी में आते हैं सब शरीर आदि भागभोग्य पदार्थ जितने भी हैं तो स्वभावे न अपने स्वभाव से विलक्षण है ये इनका स्वभाव अलग है हमारा स्वभाव अलग है माने हम माने आत्मा आत्मा को छोड़कर के जितने अनात्मा है ये तो हमसे विलक्षण है सब हमारे स्वभाव इनका स्वभाव मिलता नहीं है हम पैदा नहीं होते ये सारे पैदा होने वाले हैं स्वभाव से विलक्षणता इनमें शरीर से लेकर के बाहर दुनिया जितनी भी है वो तो अनात्मक गुदी जितने हैं सब और हम मरते नहीं हैं ये मरने वाले हैं ऐसा है और इत्यादि ये क्षयिष्णु है हम अक्षय है इत्यादि विचार का हम शुद्ध हैं तो अशुद्ध हैं, हैं। सबके सभी अशुद्ध में आते हैं हम माने आत्मा बाकी सब अशुद्ध कोटि में है तो स्वभाव तो जो विलक्षण पदार्थ हैं आत्मा से भिन्न जितने भी हैं आत्मा के स्वभाव से भिन्न स्वभाव वाले हैं विरुद्ध स्वभाव वाले हैं जितने भी हैं इनमें कैसे हैं तो कहते गुण दोष विशिष्टे संसार दो से विशिष्ट है गुण भी है दोष भी है ये ये व्यक्ति है ना यहाँ गुण भी है दोष भी है दोनों है कोई व्यक्ति गुण को सामने करके जाता है यहाँ मित्र मानता है और कोई व्यक्ति दोष को लेकर के जाता है शत्रु मानता है इसी को एक ही व्यक्ति शत्रु भी होता है मित्र भी होता है एक व्यक्ति के लिए शत्रु है तो दूसरे व्यक्ति के लिए मित्र है न कि एक क्या शत्रु सारे का शत्रु तो होता नहीं है इसके मतलब गुण दोष दोनों ही है कोई गुण को लेकर चलता है तो कोई दोष को लेकर चलता है व्यवहार ऐसा करता है जनसामान्य स्थिति ऐसी होती है सारा संसार गुण दोषमय है गुण भी है दोष भी है आपके देखने की दृष्टि जैसी बनी वैसे देखते जैसी दृष्टि बन गई कोई शत्रु रूप से दिखता है इसको किसी को मित्र रूप में दिखता है ये मान गुण सामने हो गया एक को मित्र रूप में दिख रहा है एक को दोष दिखाई दिया शत्रु रूप में होता है सारा संसार ऐसे गुण दोषमय है हमारे स्वरूप छोड़कर के जितने भी गुण दोष विशिष्टे अस्मिन स्वभावे संसारे गुण दोष विशिष्ट गुण भी है दोष भी है दोनों है गुण भी है तो दोष भी, तो भी है कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं केवल दोषी दोष भरा ऐसा अच्छा भी नहीं होगा गुण भी होता है उसमें गुण है और दोष भी है हर पदार्थ में दोष भी है हम तो यही करते हैं कि ज्यादा गुण अंशों को लेकर के हमें हमारा व्यवहार चलता है जहां ज्यादा गुण दिखाई दिया वह ग्राह्य मानते हैं जहां दोष दिखाई दे त्याज्य मानते हैं किन्तु गुण दोष में संसार सब तो गुण दोष विशिष्ट ये संसार है हमारे स्वभाव से जो विलक्षण है ऐसे संसार में सर्वत्र समदर्शित्व जीवन मुक्त का लक्षण सभी पदार्थों में विषय में समदर्शिता माने मित्र भाव भी नहीं है शत्रु भाव भी नहीं समदर्शिता होती है माने न उसको गुण को देखता है ना दोष को देखता है जो वस्तु है वस्तु को देखता है गुण या दोष देखने लग जाए तो फिर तो विषम दर्शन होगा ही वहां व्यवहार वस्तु बुद्धि से चलता है सर्वत्र समदर्शित सभी विषयों में समदर्शी होता है माने किसी से घृणा भी नहीं है किसी से प्यार भी नहीं है ये समदर्शी का अर्थ होता है उदासीन वृद्धि सभी पदार्थों में ऐसा माने घृणा करता है तो द्वेष दृष्टि बन गई उसकी प्यार करता है तो राग दृष्टि बन गई एक जगह कहा है राग द्वेष दृषि दोषा गुण दोष दृष्टि दोष है गुण दृष्टि भी दोष है और दोष दृष्टि भी दोष है दोनों ही दोष है माने ये होता है ये व्यक्ति अच्छा है ऐसी हमारी बुद्धि बन गई गुण दिखाई दिया तो क्या होगा इसी के चिंतन हमारा मन में चलने लग जाएगा तो हमारी साधना चली गई तो संसार में फंसाने के लिए होगा गुण दृष्टि भी फंसाने वाली है संसार की दिशा अथवा शत्रु बुद्धि बन गई दो में से बुद्धि लेके चलते हैं हम तो शत्रु का भी चिंतन हमेशा होता है उसने मेरे को ऐसा क्यों किया ऐसा मैंने क्या बिगाड़ा था चिंतन उसी का चलेगा हमारे स्वरूप चिंतन से भ्रष्ट हो गया गुण दोष और दृषि दोष ये दोनों दृष्टि दोष है किसी को गुण रूप से देखना भी दोष है और दोष रूप से देखना भी दोष है दोनों फिर कहते गुण क्या है ये दोनों तो दोष को में चले गए गुण भी दोष और दोष भी दोष गुण अस्तुभ दोनों दृष्टि से रहित दृष्टि गुण है गुणस्तु भयवर्गिता दोनों दृष्टियों में वही एक उदासीन दृष्टि को बोलते हैं ये किसी से प्यार भी नहीं है किसी से नफरत भी नहीं है दोनों नहीं उदासीन दृष्टि उसी बोलते हैं जैसे मैंने सड़क में चलते समय में जो लोग मिलते हैं उनके साथ जैसा बर्ताव होता है हमारा बस ऐसे ही बर्ताव होना चाहिए सब ये मेरा शत्रु है ऐसा बुद्धि भी न हो ये मेरा मित्र है ऐसा बुद्धि भी न हो उदासीन दृष्टि इसको बोलते हैं उपेक्षा दृष्टि बोलते हैं उदासीन दृष्टि बोलते हैं <laimer> <yapmış Italia> तो ऐसा जो जितने भी पदार्थ हैं अपने गुण के स्वभाव से अपने आत्मा से भिन्न जो गुण दोष विशिष्ट संसार में जो भी पदार्थ मात्र है इनमें सर्वत्र समदर्शित्व सभी पदार्थों में समदर्शिता समदर्शिता का अर्थ होता उदासीन वृत्ति से, से यही समदर्शिता है समदर्शन यही है उदासीन वृत्ति में रहना जीवन मुक्त से है, जीवन मुक्त का लक्षण है। माने हमें भी अभ्यास करते करते इसमें जाना चाहिए माने राग भी बंधन का कारण है द्वेष भी बंधन का कारण है किसी से प्यार करो तो आगे जाके परेशानी नहीं है और किसी से द्वेष करो तो परेशानी मिलना है सुख नहीं मिलना बिल्कुल पक्की बात है ऐसा मान करके थोड़ा अभ्यास ऐसा बनाए उदासीन वृपीय अपना जो सड़क में चलते समय में जो मिलने वाले लोगों के साथ जो बर्ताव हमारा होता है सभी के साथ ऐसा बर्ताव होना चाहिए उनके साथ कोई झगड़ा भी नहीं करते हम यार भी नहीं ठीक है चल रहा सारे के साथ ऐसा बर्ताव होना चाहिए ये जीवन मुक्ता का ऐसा लक्षण होता है आगे निष्ठार्थ संप्राप्त हो समर्शिता यात्मनि उभयत्रिक्व जीवन मुक्त इष्टानिष्ट संप्राप्त समर्शित उतक्षण जब तक जीवन है दोनों में से एक पदार्थ की प्राप्ति होती रहती कभी इष्ट की प्राप्ति तो कभी अनिष्ट की प्राप्ति ये जरूर है माने जो इष्ट पदार्थ जिसको बोलते हैं या अनिष्ट पदार्थ बोलते हैं दो में से एक की प्राप्ति तो होनी होनी, होनी है अवश्यम है जब तक जीवन है किंतु तो? जनसामान्य की स्थिति क्या होती है इष्ट पदार्थ प्राप्ति में हर्षित होता फूल जाता है और अनिष्ट सामान्य होने पर द्वेष करता है रोने लगता है मैंने अबोध व्यक्ति जो होते हैं जनसामान्य जिसको बोलते हैं उनकी स्थिति से जीवन मुक्त पुरुष उठा, उठा, उठा हुआ होता है तो कैसा होगा उसकी दृष्टि पदार्थ की प्राप्ति तो होनी होनी है या आपकी स्तुति करेगा कोई आकर के या गाली देगा दो में से करेगा एक व्यक्ति स्तुति करेगा तो दूसरा गाली देगा या इष्ट की प्राप्ति या अनिष्ट की प्राप्ति दोनों होना निश्चित है इष्ट और अनिष्ट जो अर्थ हैं विषय हैं दो प्र प्रकार के रूप लेकर के हमारे पास विषय आते हैं या मित्र बन के आते हैं या शत्रु बन के आते हैं विषय का स्वरूप यही है और क्या होता है तो इष्टानिष्टार्थ संप्राप्त हो इष्ट पदार्थ की प्राप्ति और अनिष्ट पदार्थ की प्राप्ति दोनों की प्राप्ति तो होगी आपको दोनों प्राप्ति होती रहती है हमेशा इष्ट पदार्थ प्राप्त नहीं होता हमेशा अनिष्ट भी प्राप्त नहीं होता कभी इष्ट प्राप्त है कभी अनिष्ट प्राप्त है ये चल चल जाता है माने कभी जिसको हम चाहते हैं वो मिल जाता है कभी नहीं चाहते हैं वो भी मिलता है दोनों अनिष्ट की भी प्राप्ति होती है इसमें समदर्सिताया आत्म नहीं मन में समदर्शिता भाव रखता है कौन जीवन मुक्त पुरुष माने इष्ट प्राप्ति में हर्षित भी नहीं होता हाँ। और अनिष्ट प्राप्ति में द्वेष भी नहीं करता रोता भी नहीं और अनिष्ट चला जाए तो हर्षित नहीं होता उसको खुशियाली नहीं मनाता और ईष्ट आने पर रोता भी खुशी भी नहीं मनाता इष्ट के जाने पर रोता भी नहीं जनसामान्य इष्ट के आने पर हर्षित होता है जाने पर रोते हैं और अनिष्ट के आने पर रोते हैं जाने पर हर्षित होते हैं किन्तु वो इससे मुक्त होता है, ठीक है समुद्र का लहर है आता है जाता है ये समझता है ऐसे ही समझता है वो उदासीन भाव में रहता है कहा इष्टा अनिष्टाप्राप्त हो इष्ट विषय अर्थ मन विषय और अनिष्ट विषय दो में से एक तो सामने हमारे सामने होते ही रहते हैं कभी इष्ट होगा कभी अनिष्ट होगा ये होता ही जाता है इसकी प्राप्ति में समदर्शित या समदर्श भाव से होने से आत्मनि अपने आप में विकृत न होता हुआ उभयत्र अविकारित दोनों में विकारी नहीं होगा खुशियाली बनाना भी मन में विकार हो गया और दुरोना भी मन में विकार है दोनों स्थिति में बराबर रहता है आ गया सुख ठीक है नहीं आया ठीक है दुख भी आया तो कोई उथल पुथल नहीं गया तो उभय अविकारी दोनों स्थिति में अभिकारी भाव में होता है वो ये जीवन मुक्त का लक्षण होता है इष्ट प्राप्त हो करके हर्षित भी नहीं है अनिष्ट प्राप्त होकर के दुखी भी नहीं है इष्ट चले जाने पर रोना दुखी भी नहीं होता अनिष्ट आने पर होता भी नहीं जो होना जैसा होना प्रारब्ध जैसा वैसे समझते रहता है दोनों में विकारीपना नहीं आएगा ऐसे हो तो आप भी जीवन मुक्त कहलाएंगे स्थिति में पहुंचने ब्रह्मानंद रसास्वादा सत्तचित्त तयायतेह अन्तः बहिर विज्ञानं जीवनमुक्तेष लक्षणं ब्रह्मानंद रसास्वादा सत्तचित्त तयायतेह अन्तः बहिर विज्ञानं जीवनमुक्तेष लक्षणं वो एक ही स्वाद में डूबा हुआ है व्यक्ति के मन कहीं एक विषय में फंस जाए ना फिर क्या हो रहा है इधर उधर पता नहीं होता गहराई में जब चला जाता है जो भी एक विषय पकड़ लेता है और वो विषय में गहराई में मन पहुंच गया उसको ठीक पकड़ लेता है उस काल में इधर क्या हो रहा उधर को क्या हो रहा उसको पता नहीं होता सभी स्थितियां इसीलिए वो जो जीवन मुक्त पुरुष जो होता है ब्रह्मानंद रूपी रस क्या आस्वादन में लगा हुआ है हम ब्रह्माष्टमी उस रस में डूबा हुआ होता है उस धारण तो उसको बाहर भीतर का ज्ञान ही नहीं बाहर क्या हो रहा है इधर क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं होता उसको वो तो ब्रह्मानंद रूपी रस में डूबा हुआ होता है हम ब्रह्माष्टमी ये धारा में होता है वो दी एक आते हैं ब्रह्मानंद रस स्वाद स्वादा आसक्त चित्र उसकी मन उधर आसक्त हो गया कहा ब्रह्मानंद के रस के आस्वादन करने में मैं में निधन आत्मा हूं ये जो रस है ब्रह्मानंद रूपी रस स्वाद उसके आस्वादन में मन आसक्त है उधर जब उधर मन केंद्रित हो चुका है आसक्ति उधर है उसकी तो क्या होगा उस यति का प्रयत्न करने वाले का मन जब अंतर्मुखी वृत्ति में ले जाते ले जाते ब्रह्माकार वृत्ति बना दिया है अब मन वहां से छोड़ के इधर आना नहीं चाहता है ऐसी स्थिति में अंतर बहिर्भिज्ञान है भीतर क्या हलचल हो रहा है बाहर क्या हलचल हो रहा ज्ञान नहीं होता उसका क्यों विशेष करके मन वहां पर तो फंस फंसे आते ब्रह्माचार वृत्ति में फंस होने से भीतर इंद्रियों की स्थिति क्या है अथवा बाहर क्या हो रहा है ज्ञान नहीं होता उसका अंतर अंतर्वहिर अविज्ञानम भीतर का हलचल बाहर का हलचल का ज्ञान नहीं होता उसका। वो तो एक ब्रह्मानंद रूपी स्वाद होने के बाद में मन में सुख दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा विषयजन्य सुख का ज्ञान नहीं होगा बाह्य विषयों का ज्ञान ध्यान भी नहीं आएगा जब भी हमें हमारा मन किसी एक विषय विशेष में केंद्रित हो जाता है कभी कहीं तो इधर उधर क्या हो रहा पता नहीं लगता विशेष रूप से उस विषय में डूब जाता है चिंतन में तो उस काल में पता नहीं लगता यहाँ भी विषय विशेष ब्रह्मानंद रस में डूबा हुआ है मन इसलिए उसमें आसक्त चित्त वाला है वो ब्रह्मानंद रस को चाहता है इसलिए उस ये का अंतर्वहिर अभिज्ञान भीतर बाहर शून्य ज्ञान रहित होता है माने हलचल कोई पता नहीं होता उसको जीवन मुक्त लक्षण ऐसी स्थिति में पहुंचता है तो उसको जीवन मुक्त इसका यह लक्षण है पहचान है माने वो केवल ब्रह्माकार वृत्ति में ही बना रखता है यह है क्या दे कर्तव्य न्या ममहम भाव वर्जित औदासन्य नस्तिष्ठेत स जीवन मुक्त लक्षण देहेन्द्रिया कर्तव्य महम भाव वर्धित औदासीन यस्तिशेत सजीवन्मुक्षण शरीर आदि में शरीर में आदि में मन आदि में और कर्तव्य जो विषय होता है सामने होता है मेरा कर्तव्य है कर्तव्य विषय सामने आते हैं माने कोई आए तो पानी पिलाना ही होगा कोई भी समय आने पर जो पर्व के आधार पर कोई मनाना भी होगा तो कर्तव्य विषय होते हैं व्यवहार में निभाना पड़ता है कुछ ऐसे विषय जिस पर कर्तव्य विषय बोलते हैं तो ये जो देह इंद्रियादि में और जो कर्तव्य विषय सामने हमारे आते हैं उनमें दोनों में देहादि में इंद्रिया में और कर्तव्य विषय में ममाहम भाव अवर्पिता संसारी पुरुष अहम को और मामा को लेकर के चलता है मैं मेरा को लेकर के चलता है देह में मई ऐसा लेकर के चलता है और कर्तव्य में मेरा मेरा कर्तव्य ममता लेके चलता है क्या लेके चलता है कि शरीर इंद्रिया में तो मैं और मेरा दोनों ही होता है यहां कभी मेरा शरीर बोलता है कभी मैं मैं बोलता मैं बीमार हूं तो शरीर में मई प्रयोग कर देता है और कभी मेरा शरीर भी बोलता है इंद्रियों में भी ऐसे ही है दोनों प्रयोग होती है मेरे आंख में दर्द है ऐसा बोलता है कि, मैं देखता हूं करते समय आंख में एक कर देता है या तो मैं मेरा दोनों ही लगता है बाकी बाह्य विषयों में मेरा मेरापना कर्तव्य विषय में, में मेरा मेरापना देह और इंद्रिया आदि में अहम भाव मम अहम पना, म, मैं मईपना और कर्तव्य विषय में मेरापना यह मेरा कर्तव्य है मैं नहीं करना है दूसरा नहीं करेगा मेरा काम है ऐसा समझता है तो संसारी व्यक्ति ऐसा होता है किन्तु वो भी करता तो है किंतु अहम मम भाव रहित समझता है जो व्यक्ति देह में अहम भाव रहित कर्तव्य विषय में मम भाव रहित मेरापना से रहित हो करके, जो उदासीन रूप से किस क्षति बने अहमता भी नहीं है ममता भी नहीं उदासीन भाव से जो रहता है वो जीवन में प्रबल अच्छा माने शरीर में अहम पना भी नहीं है कर्तव्य विषय में ममपना मेरा पना भी नहीं है कोई जीवन मुक्त का लक्षण होता है करता है क्रिया होती है यह नहीं कि निष्क्रिय हो जाता है ये बात नहीं है उसमें अहंकार है वो करता नहीं है उससे होता है जैसे पत्तों का क्रिया और आपके क्रिया में अंदर है पत्ते भी चलते हैं आप ही चलते हैं ऐसी बात है तो पेड़ से अलग हो जाते जो पत्ते वो भी चलते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचते हैं चल करके किंतु उनमें अभिमान नहीं होता मैं चल रहा हूं वो तो वायु के बेग जिधर ले जाए हवा जिधर ले जाए उधर ही जाना उन्होंने तो वहां क्रिया होती है पत्ते चलते नहीं है वह चलाने वाला कोई और है क्रिया होती है और आप में मैं जाने वाला हूं अभिमान पूर्वक आपसे क्रिया होती है मैं करके अभिमान आता है तो क्रिया होती है तो वैसे जीवन मुक्त पुरुष का जो होता है ना जो कुछ वहां पर होना है करवाना है प्रारब्ध करवाता है उसमें भी में अभिमान नहीं होता मैं करने वाला हूं ये बुद्धि नहीं क्यों वो शरीर दृष्टि से हटा हुआ है अपने को हटाया हुआ है तो वहां अभिमान है ही नहीं मैं करने वाला हूं नहीं प्रारब्ध जैसा होगा शरीर से कर्म तो होगा वहां किन्तु मैं बना से रही होता तो है मैं करता हूँ ऐसी बुद्धि नहीं आएगी वो अपने को हटाया हुआ है उसमें जीवन भर प्रयत्न करके अपने को इस शरीर आदि से हटाया हुआ है इसलिए शरीर में कर्म तो होगा जब तक जीवन है कर्म होगा उसका किंतु कर्म कुछ भी नहीं करता ये बात नहीं होता है कर्म होगा किंतु अहम भाव रही शरीर में अहम भाव नहीं और कर्तव्य जो विषय आता है उसमें मम भाव नहीं मेरा कर्तव्य नहीं क्यों कर्तव्य जो कोई भी आएगा शरीर का कर्तव्य बनता है ब्राह्मण आदि जाति गठित कर्तव्य है क्या अमुक ब्राह्मण करेगा अब वो जो शरीर से पृथक हो चुका है जो व्यक्ति ब्राह्मण है ना क्षेत्रीय है ना भविष्य है वो तो कर्म करने का अधिकार ही है वहां तो क्यों कर्तव्य समझ करके करेगा मेरा नहीं समझेगा वो शरीर से हटाने के कारण ऐसा तो देह इंद्रिय आदि में और कर्तव्य विषय में इनमें मम अहम भाव वर्जित कर्तव्य विषय में मम भाव माने मेरा पना नहीं है और यह इंद्रियादि में अहम पना रह औदासी में यतिष्ठे उदासीन भाव से रहता है वो जीवन मुक्त जीवन मुक्त लक्षण है वो जीवन मुक्त का ये लक्षण होता है विज्ञात आत्मनो यश ब्रह्म भाव श्रुतिर्बला सजीवन सजीवन बलात् बलात् श्रुति के बल से माने तत्मसी तो ऐसे कहने वाली श्रुति है तुम ये देहादि नहीं हो तुम तो उस परमात्मा हो तुम तत् तुम वह हो तुम ये शरीरादि मांसिक पिंड नहीं हो ऐसे श्रुति में विश्वास करके ये श्रुति में तुम्हें के बल से क्या जानता है व्यक्ति अपने को ब्रह्म भाव से समझता है पहले अपने को छोटा समझता था ये श्रुति सुनने के पहले श्रुतिवाद के सुनने के पहले अपने को बहुत छोटा मैं जीव हूं छोटा हूं ऐसा समझता था किंतु यह श्रुति वाक्य सुना उसको बल मिल गया इस स्मृति के बल से तत्व तो मसीह अरे तू ये पिंडत हो है तु? तु तो तू तो सच्चिदार आत्मा है ऐसा श्रुति में विश्वास जो कर सकता है श्रुतेर उस स्मृति के बल से तत्त्वमशी तो आदि स्मृति है उसके बल से आत्मनो यश्य ब्रह्म भाव विज्ञाता जिस व्यक्ति को अपने स्वरूप किस रूप में पाया अपने को ब्रह्म भाव में जान लिया जिसने मैं जीव नहीं हूं मनुष्य नहीं हूं मैं सच्चिदा रहूंगा आत्मा हूं जिसने जान लिया जिसमें ब्रह्म भाव विज्ञात हो गया अरे मैं तो ब्रह्म हूं ऐसा ज्ञान हो गया किसके बल से उस श्रुति के बल से आदि मसी स्त्रुति तो उस श्रुति के बल से जिस व्यक्ति को विज्ञात हो गया ब्रह्मभाव आत्मा मैंने स्वयं को मैं ब्रह्म रूप से पाया जिसने मैं यहाड़ मानसिक का पुतला नहीं हूं मैं सच्चिदा आत्मा हूं तो श्रुति बोल रही है तत्वशी तो इस श्रुति के बल से सत्यमसी आदि श्रुति के बल पा करके जिस व्यक्ति ने अपने को ब्रह्म भाव में पा लिया मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं ऐसे भाव में पहुंचा है विज्ञात हो गया आत्मनो ब्रह्म भाव अपने आप को ब्रह्म भाव पता लग गया अरे श्रुति बोल रही है ऐसे जो विज्ञात हो गया वही व्यक्ति भवबंदन से मुक्त होता है भवबंध विमुक्त है संसार से मुक्त वही होगा फिर जन्म ये बाबा क्या है संसार जन्म जरा आदि इसी को संसार बोलते हैं किससे बाबा भवबंद ऐसा हुआ जो व्यक्ति जीवन मुक्त लक्षण वो है जीवन मुक्ति का मुक्त माने स्मृति के बल पर बिल्कुल अपने शरीर से अपने को अलग कर दिया है उसने और ब्रह्म के साथ अभेद करके बैठा है हम ब्रह्मास्म ये हड्डी मानसादी का पुतला मैं नहीं हूं। मैं सचिदारांग आत्मा हूँ ऐसे दृढ़ता को लेकर जो बैठा वो जीवन मुक्त होता है वो जीवन मुक्त है ऐसा है। जो भी महापुरुष हुए हैं कि मनोवृत्ति बदला है शरीर नहीं बदला बदलेगा भी नहीं आप बदलना चाहें शरीर में अपने ढंग से चलेगा शरीर अभी आप चाहें इस समय में बालक होना चाहें हो पाएंगे कि नहीं संभव है इसको नहीं बदल सकते आप ये प्रकृति का है प्रकृति जैसा बदलेगी बदलेगी इस समय किसी की इच्छा होगी मैं बचपन में पहुंच जाऊं, संभव भी नहीं बचपन के लिए मरने के बाद दोबारा जाना पड़ेगा इसमें नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर पाएंगे अरे राणा जी जैसा ऐसा ही इसको बदलना संभव नहीं है इसको बदलना संभव नहीं महापुरुष जो होते हैं मनोभाव को बदला हुआ होता है उनका माना एक व्यक्ति मैं संसारी हूँ ऐसे भाव में है तो दूसरा व्यक्ति मैं महापुरुष मान के चलता है तो मनोभाव बदलते है, शरीर को कोई नहीं बदल सकते और इसके लिए जो लेख होगा विधाता का लेख जितना लिखा होगा वो होकर ही रहेगा चाहे साधु बने कोई जो रोग लगना होगा लगकर ही रहेगा कुछ लोगों की ऐसी धारणा है महात्मा को तो रोग नहीं लगना चाहिए हम तो गृहस्थ हैं हमें तो रोग ठीक है महात्मा को नहीं लगना चाहिए वो समझते नहीं महात्मा माने शरीर को समझते नहीं उसने मनोवृत्ति को बदला है हमने नहीं बदली इतनी भावना होनी चाहिए व्यक्तियों को उसने मनोभाव बदल दिया है जिस भाव में गृहस्थ जीवन होता है जिस मनोवृत्ति में गृहस्थ जीवन है उससे इनका जीवन अलग जीवन है मनोवृत्ति बदली हुई होती है शरीर कौन बदलेगा ऐसा नहीं शरीर को बदलना कैसे अच्छा हमें अभी नहीं हमें छोटा बालक बना दे आपका विज्ञान कुछ पुरुष पुरुष को को नारी नारी हाँ वो ठीक है यंत्र जोड़ा है उन्होंने उसमें भी ये होगा जो पुरुष को नारी बना दिया नारी को पुरुष बनाया मैंने यंत्र बदल दिया उन्होंने यहाँ का यंत्र वहाँ यहाँ का यंत्र किंतु वो जो नारी वाला शरीर है अभी पुरुष बनाया वहां से वीरिय नहीं होगा रजा आएगा देह और जो नारी बना दिया जिसको जो पुरुष था पहले वहां से वीरिय आएगा उस शरीर से प्रकृति नहीं बदलेगी उन्होंने यंत्र इधर उधर कर दिया इतना ये सील दिया जैसे आपके नहीं होता ये प्लास्टिक सर्जरी क्या बोलते हैं यहां से लाके यहां चिपका देते हैं ऐसे किया है और क्या किया तो ये कुछ नहीं है महाराज ऐसा ही है तो ये प्रकृति को तो बदलना संभव नहीं कोई विज्ञान आए किसी को मांस सा काटना नहीं कुछ नहीं ये पुरुष है ये स्त्री बना दे हमारे सामने नहीं कर पाया यहां का यंत्र ले जाके वहां जोड़ देगा इतनी शक्ति होगी उसके पास कितनी कला ये नहीं कि ये व्यक्ति को अभी स्त्री बना दे या किसी स्त्री को पुरुष बना दे संभव प्रकृति अपना काम जो कर रही है वो दूसरे के हाथ में शरीर को बदलना संभव है हाँ इतना उनके पास अकल आ गई कि यहां का यंत्र उधर ले जाके फिट करने की अकल आ गई इतनी बात है आपकी आंख निकाल देंगे दूसरे में फिट कर देंगे आंख बनाया नहीं उन्होंने बनी बनाया आंख मिल गई तो कहीं ले जाके फीट करने की कला है उन्हें ना आग बना पाएंगे वो कुछ नहीं कर सकते मटेरियल से लाएंगे वो? ये तो प्रकृति का है अपने घर से चल तो कहते हैं विज्ञाता आपनो यश्य ब्रह्म भाव श्रुति बला जिस व्यक्ति ब्रह्म भाव विज्ञात हो गया अहम ब्रह्माष्ट में पहुंच गया मैं मनुष्य हूँ ये भाव में नहीं ऊपर उठा हुआ जीवन है जिसका किसके बल पर हुआ ये श्रुति के बल पर तत्वी तो ऐसे श्रुति में विश्वास रखा उसके अन्वेषण करके सच्चिदानंद ब्रह्मो इस भाव में पहुंचा है जो व्यक्ति उसका भवबंतमुक्त वो व्यक्ति संसार बंदन से मुक्त है वो कोई जीवन मुक्त होता है भाव क्वापि सजीवन मुक्त देहेन्द्रियअम भाव इदं भावस्त योत क्वा सजीवन्मुक्त्येहेन्द्रियु अहम भाव जो जन सामान्य व्यक्ति होते हैं शरीर में इंद्रियों में अहम बुद्धि बुद्धिपूर्वक व्यवहार करते हैं। मैं मैं देखता हूं आंख में अहम बुद्धि करती मैं चलता हूं इस शरीर में अहम बुद्धि करके चलता है है ना मैं सुनता हूँ कान में अहम बुद्धि करता मैं कौन सुनता है मैं सुनता हूँ कान में एकता कर जाते हैं ये शरीर इंद्रिया आदि में मैं भोखा हूँ प्राण में एकता है और मैं सुखी हूँ मन में एकता है अहमभाव वहाँ है और मैं ज्ञानी ज्ञानी हूं मैं विद्वान हूँ बुद्धि में एकता है अहम भाव है जन सामान्य की स्थिति ऐसे होते हैं शरीर में और इंद्रियों में अहम भाव पूर्वक व्यवहार होता है और बाकी शरीर से जो बाहर के पदार्थ हैं उनमें मेरापना होता मेरा देश है मेरा गांव मेरे भाई बंध तो मेरा मेरापना होता है। शरीर इंद्रिय मन बुद्धि प्राण में मैं पना और शरीर आदि से इतर पदार्थों में मेरापना ये दोनों से जो उठा हुआ होगा वो जीवन जाता है शरीर आदि में मैं पना नहीं और शरीर से इतर में मेरापना माना जनसामान्य से इनके बदलाव अलग है उनका व्यवहार होता है मैं मेरा पूर्वक जनसामान्य के व्यवहार और जीवन मुक्त पूरा मई पूर्वक भी नहीं मेरा पूर्वक भी ये कहते हैं तो। देहेन्द्रियु अहम भाव देह इंद्रिया में अहम भाव मई पना और इदम भाव तदन्य के तद से अन्य शरीर आदि से अन्य जो पदार्थ हैं उनमें मम भाव इदम भाव यह भाव यश्य भवता क्वापि जिस व्यक्ति के कहीं भी नहीं होता रीदादी में मईपना भी नहीं है और अन्य पदार्थों में यह पना माने मेरा पना न हो ये जीवन मुक्ति का लक्षण है व्यवहार तो करेगा वो व्यवहार चलता है तो व्यवहार कराएगा उससे जो होना होगा होगा किंतु मईपना और मेरापना से निर्लेप होता है ये मनोभाव है ये मईपना मेरेपना मन की बात बाहर की बात नहीं है मन से निकाल देता है ऐसा ये जीवन मुक्ता का लक्षण कहा जाता है कदापि न प्रत्यग ब्रह्मणोर्भेद्रगो प्रज्ञया मुक्त न कदापि ब्रह्मणोर्भेद्रगो प्रज्ञा बी जाना सजीवन मुक्त हमारे एक व्यक्ति सुलझा हुआ व्यक्ति बुद्धि का सदुपयोग बहुत, बहुत करता है बुद्धि के सदुपयोग करते करते वहां पहुंच जाता है वो बुद्धि का खेल है मान्यता बनाने के लिए बुद्धि का खेल है जैसी मान्यता बना दे वैसे बनेंगे कदे न प्रत्यक्ष ब्रमणोर भेदम कदापि बिजाना कहते यह जो व्यक्ति इस आत्मा का और ब्रह्म का भेद कभी भी नहीं जानता ऐसी स्थिति में पहुंच गया मैं भिन्न हूं भगवान भिन्न है ये बुद्धि होती है संसारी में होती है जनसामान्य स्थिति ये होती है मैं भिन्न हूं अलग हूं भगवान अलग है ब्रह्म भगवान अलग है ऐसी बुद्धि होती है किंतु जो व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुंचा है प्रत्येक ब्रह्मण और भेदम कदापि न भी जाना कभी भी नहीं जानता माने ये मैं भिन्न हूं और भगवान भिन्न ये कभी भी नहीं जानता माने अहम ब्रह्मी में रहता है अभेद में रहता है भेद नहीं जानता जो व्यक्ति जीवात्मा परमात्मा के भेद को जानता नहीं कहते हैं फिर परमात्मा और संसार का कहते हैं उसका भी भेद नहीं जानता कदापि ब्रह्म ब्रह्म परमात्मा और सर्ग मानी सृष्टि जगत ये दोनों का भी भेद नहीं जानता क्योंकि इसकी सत्ता है नहीं अधिष्ठान है ब्रह्म और ये भास रहा है ये वस्तु है ही नहीं क्या भेद होना भेद होने के लिए वस्तु होना चाहिए विवर्तमान में वस्तु तो होता नहीं अधिष्ठान होता है जिसको आप देखते हैं वो वस्तु होता नहीं है जैसे रज्जु सर्व वस्तु नहीं होता तो रज्जु का सर्व का क्या भेद होना वहां भेद के होने के लिए व्यक्ति अलग होता वहा इसी प्रकार ब्रह्म अधिष्ठान है जगत कल्पना है तो यह कल्पित जगत का अधिष्ठान ब्रह्म होता है तो जगत नाम के चीज ही नहीं होता क्या भेद देखेगा और कारण बुद्धि कर देने पर कार्य बुद्धि समाप्त तो हो जाती है शिवाचार्यमण विकार ओ नामदेव यह आपको सिखाते हैं जब आप मिट्टी दृष्टि में जाएंगे तो घट खो जाएगा जो घट घट बोलते थे मिट्टी दृष्टि में पहुंच गए आप तो ये तो मिट्टी है ये बुद्धि आ गई घट दृष्टि खोज जाती है कारण दृष्टि में वृद्धि पहुंचता है तो कार्य अपने खो जाता है कार्य होता ही नहीं केवल शब्द प्रयोग होता है इसको कपड़ा कपड़ा बोलते हैं कपड़ा शब्द सब वो सब प्रयोग होता है पट बोलते हैं किंतु धागा दृष्टि आ जाए गया अरे तो धागा है दो प्रकार के धागा आतान और बिता बोलते हैं सीधे को आतान बोलते हैं तेरसे को बिता बोलते हैं दो प्रकार के धागा जोड़ दिया यही तो है धागा ये अब वो धागा दृष्टि में जो पहुंचेगा कपड़ा दृष्टि उसकी खो जाती है कपड़ा नाम की कोई चीज ही नहीं मिलेगा उसके लिए हाई तो धागा ही है धागा को ही कपड़ा बोला जा रहा है धागा ये दो तरफ से धागा है इधर से और इधर से दो तरह के धागा है जिसको आतान बिता बोलते हैं दो प्रकार से शेरसा और आड़े क्या बोलते हैं hmm. तो ये कारण दृष्टि जाएंगे तो जगत का कारण ब्रह्म है तो कारण दृष्टि में जाएंगे जगत खोज जाएगा भेद ही नहीं तो यहां अपना और ब्रह्म का भेद जो जानता नहीं है मैं भिन्न हूं ब्रह्म भिन्न है ऐसा ज्ञान नहीं है जिसको और जगत का और ब्रह्म का भेद का भी ज्ञान नहीं है जिस व्यक्ति को कदापि कभी भी, भी ज्ञान नहीं होता ब्रह्म स्वर्ग यो ब्रह्म और सृष्टि जगत ये दोनों का भेद ज्ञान भी नहीं है जिसको जो प्रज्ञा यो भेदम न भी भी बुद्धिमान है बुद्धि से जाता जाता वहां पहुंचा है वो प्रयोग तो जो चलने का रास्ता अपनाए, बुद्धि से तो चला वो किससे चला बुद्धि से चला है पैर से चलने से ये वस्तु तो मिलने वाले नहीं है तो बुद्धि से चलना पड़े पैर से चलने वाले को तो पहाड़ मिल जाएगा समुद्र मिलेगा कि ये चीजों के लिए बुद्धि से चलना पड़ेगा अपने विचार विचार से चलते चलते चलते जो व्यक्ति जीव और ब्रह्म का भेद को भी नहीं जानता न भी जाना और कदा भी कभी नहीं जानता और ब्रह्म और सर का बने सृष्टि जगत इसका भेद भी नहीं जानता ऐसी स्थिति में जो पहुंचता है सजीवन मुक्त उसको जीवन मुक्त कहा जाता है एक ही ब्रह्म भाव में है वो न ब्रह्म और जगत के भेद समझता है वो और ना जीव और ब्रह्म का भी समझता ऐसी इस स्थिति में जो अद्वैत भाव में पहुंच पहुंचकर बैठता है वो जीवन मुक्त पुरुष कहलाता है साधु भी पूज्य मने पिस्मिन पीड्यमाने पि दुर्जन ही सजीवन मुक्त्यारु भी पूज्यमेस्टम दुर्जन ही समभावो भव्य सजीवन देखो ये जो शरीर है इसकी दो स्थिति है कभी अच्छे लोग आते हैं बड़े अच्छे मीठे शब्द बोलते हैं महाराज उत्तरकाश में तो आप आप ही हैं ऐसे लोग ऐसा प्रयोग होगा हाँ। मीठे मीठे शब्दों सुनाएंगे आपके कान के माध्यम से मन को सुख देने वाला सुनाने वाले होते हैं सम्मान करेंगे हो सकता माला भी चढ़ा देंगे आपको इस शरीर में माला भी चढ़ाएंगे सब कुछ करेंगे भोजन कराएंगे दक्षिणा देंगे सब कराएंगे सम्मान के पात्र बनता है जब और कभी आएंगे डंडा लेकर के पिटाई भी करने वाले भी आते हैं इसके लिए ये भी आते हैं बैठे बैठे खाता है या पड़ा है काम नहीं करता इसके लिए दोनों स्थिति आती है जीवन में माने आपको सूखी-सूखी नहीं मिलना ऐसा सम्मान भी ऐसा नहीं अपमान भी आएगा जीवन आएगा दो पहिया है सम्मान और अपमान दोनों पहिया से ही चलना है इसको कभी ये दिन के बाद रात रात के बाद फिर दिन फिर दिन के बाद वो रात्रि होना चाहिए सम्मान मिलेगा तो जीवन भर सम्मान नहीं अपमान भी आएगा भगवान को अपमान सहन करना पड़ा राम धोबी का अपमान सहन करना पड़ा ये जीवन के पहिये हैं सम्मान और अपमान आएंगे ही कहीं भी जाएंगे चार व्यक्ति आपके लिए सम्मान करने वाले होंगे तो चार व्यक्ति अपमान करने वाले भी होंगे हर जगह में कहीं भी आप जाएंगे तो जनसामान्य की स्थिति क्या होती है सम्मान अवस्था में खुल जाता है और अपमान अवस्था में रहता है यही है किंतु जीवन मुक्त पुरुष की स्थिति क्या है साधु भी पूज्यमान है स्थिति इस शरीर के पूजा माने सम्मान होने पर साधु अच्छे पुरुषों के द्वारा साधु पुरुष सत्पुरुष अच्छे व्यक्ति इसके सम्मान करेंगे आएंगे सम्मान करने पर और पीज्य मान एक दुर्जन है और दुर्जन आकर के कष्ट दे रहे हैं इसको उस स्थिति में दोनों में एक समस्थिति वो समस्थिति में जो होता है वो होता है जीवन मूल सम हो भव्य देश माने सम्मान के समय में खुशी आली है तो पिटाई के समय भी खुशी आली होनी पड़ेगी समभाव माने आएंगे तो दो, दो स्थिति जीवन में है ये नहीं कि आप टाल नहीं पाए टाल देंगे कभी सम्मान के पात्र बनता है तो भगया अपमान के पात्र भी बनता है ये शरीर ऐसा ही है दोनों बनता रहेगा हर दिन ऐसे ही चलता है एक व्यक्ति ठू ठू करता है एक व्यक्ति पूजा करता है ऐसे चलता है ऐसा ही <broadly> है तो साधु सब पुरुषों के द्वारा सम्मान होने पर पूज्यमान होने पर कौन पूज्यमान हो रहा है आत्मा नहीं भी पूज्यमान हो रहा है ते तार वो पागल फूलता है मेरी पूजा अरे पिंड की पूजा तिलक लग कहाँ लगाते हैं ये क्या है शरीर है, है शरीर है है, नहीं शरीर में होता होना सम्मान होना अपमान होना सब शरीर के खेल है आप तक नहीं है वो वो जो जीवन मुक्त पुरुष हो जैसे मकान में ले जाकर के कोई चंदन लगा देता है तो कोई चाय मकान में हथोड़ा मारता है दोनों स्थिति होती है वहां मकान को पूजा भी करते हैं दीपावली के दिन बाहर से पूजा भी करते हैं और कोई आके हथोड़ा भी मारता है तोड़ते समय उस स्थिति में मकान से अलग व्यक्ति होगा उसको सुख भी नहीं दुःख भी नहीं समस्थिति नहीं होता है चाहे वहां पूजा करे तो यहां हर्ष नहीं चाहे कोई तोड़े इसको वही स्थिति ये शरीर के दृष्टा में आने चाहिए मकान देखने वाला व्यक्ति जैसे शरीर को देखने वाला आप तो उस स्थिति में आपको फिर ये शरीर की पूजा से प्रसन्नता भी नहीं होगी और शरीर की पिटाई से कोई कष्ट भी नहीं होगा दुख भी नहीं होगा ठीक है दूसरे को हो रहा है दूसरे के घर में आग लगी हमको क्या लेना ऐसी स्थिति वो जीवन मुक्त हो जाएगा साधु भी पूज्यमान है भी सत्पुरुषों के द्वारा सम्मान सत्कारित होता है सत्कृत होता है कभी कभी और कभी कभी तिरस्कृत भी होता है किसी के द्वारा तो दुर्जन के द्वारा तो दोनों स्थिति है जीवन में होना ये हर व्यक्ति की स्थिति है ये ना कि जीवन भर कोई सम्मान प्राप्त करता हो ना आज सम्मान प्राप्त कराता अपमान चलेगा ये तो जीवन की पहिया है दोनों क्यों यह दुख देने के लिए अपमान होता है सुख देने के लिए सम्मान होता है जनसामान्य को तो सुख तो दुख जीवन का पहिया है जो व्यक्ति एक बार रोता है जीवन भर नहीं रोता कुछ दिन के बाद हंसता भी देखा है किसी प्रकार के निमित्त ऐसे कष्ट आया गया फिर हंसने लगता है हंसने वाला जीवन भर नहीं ऐसा, अभी हंसा है तो कल रोएगा दिन और रात जैसे हैं ये एक के बाद एक एक के बाद एक निश्चित है तो साधु भी पूज्यमान है अश्विन पूज्यमान है ये शरीर की पूजा होने का अश्विन करके बोलते हैं स्वयं जी ने इस शरीर के पूजा होने पर सम्मान होने पर और माने भी दुर्जन है और इसके कोई दुर्जन आकर के कष्ट देने का दोनों स्थिति इसकी है समभावो भवे जैसे समभाव जिसमें हो बराबरपने में हो समभाव हो सजीवन मुक्त इस जीवन मुक्त किस कर यत्र विषया ये नदी प्रलाहाव बारिदा लीनती सन्मात्रतया विषया प्रविष्टे नदी प्रवाहा दी प्रवाहासौ लीनती सनना प्रतयाक्रिया उत्पादयुक्त जीवन मुक्त बोलो मुक्त बोलो वो यति वही होता है कोई साधक वही होता है गीता के जो द्वितीय अध्याय में अंतिम में कहते हैं भगवान आपूर्यमाण अचलम प्रतिर उसी गाय उसी कोई जैसा है जिस व्यक्ति के जीवन ऐसा हो जाए जीवन में हर तरह के वातावरण में आपको रहना होगा वातावरण तो आप कहीं भी जाओ विक्षेप के कारण सब जगह मिलेगा परिस्थितियां ऐसी आएगी जो महापुरुष हुए हैं वो ये धरती में रहे यहां से बाहर नहीं हम कहते हैं है। ना यहाँ ऐसा विक्षेप है वहां ऐसा विक्षेप है न वहां मन लगे न यहां मन लगे यहां से उड़के जाते हैं वहां वहां शांति होती विक्षेप विक्षेप हर जगह है प्रकार अलग है यहां का विक्षेप के कारण मैं बना हूंगा आपको तो दूसरी जगह में बंदर बन जाएगा बंदर परेशान करते हैं कहीं कहीं कहीं सांप परेशान कर देते हैं कहीं कुत्ते परेशान करते हैं विक्षेप के कारण निमित्त बदल गया विक्षेप है पूरी धरती विक्षेप शून्य धरती नहीं है केवल धरती नहीं पूरा ब्रह्मांड विक्षेप है यह बात पक्की है आप यहां से परेशान होकर के स्वर्ग भी जाए सारा संपत्ति दान करके वहां भी विक्षेप इंद्र को कितने बार भागना पड़ा है। रोते रोते बेचारे शक्ति से शास्त्रों से पता है कि तो पूरा ब्रह्मांड विक्षेप से भरा हुआ है अब वो जो महापुरुष कैसे शांति लेकर के बैठते हैं और हम क्यों विक्षिप्त तो होते हैं एक प्रश्न उठता है यहां वो महापुरुष जो बने वो भी तो धरती में ही रहे यहां धरती से बाहर तो जा नहीं पाए यही तो रहे यहीं के साधना की उन्होंने जो भी साधना की है किसी धरती पर ही साधना की है किंतु वो शांत होकर बैठे हम अशांत तो क्यों एक प्रश्न उठता है कारण यही है उस तो विक्षेप सामने आने पर हम उसको क्या करते हैं संभाल नहीं पाते हैं धैर्य खो देते हैं धैर्य खोने के कारण वह विक्षेप हमको परेशान कर जाते हैं और महापुरुष धैर्यपूर्वक बैठे हुए थे जब विक्षेप आने पर विक्षेप फिर शांत हो जाता उनका जैसे दृष्टांत है जैसे नदियां बड़े देग से जा रही हैं यहां से और एक नदी में हजारों लाखों अनंत नदियां हैं ताजारी है, समुद्र में जा रही हैं तो इतने देग से जा रही है विक्षेपयुक्त अवस्था में जाने वाली नदियां समुद्र में पहुंचने के बाद स्वयं शांत हो जाती समुद्र को विक्षेप नहीं करा सकती आप अगर थोड़ा धैर्य करके बैठे समुद्र के स्थान में बैठ जाएं, तो विक्षेप स्वयं नष्ट हो जाए आप जरा सा विक्षेप को और आग लगा के बड़ा बनाते हैं छोटी मोटी बातें कोई हो जाती है तो बस बेकार के सुखबंदी करके फैला देते हैं बहुत बड़ी बना देते हैं और विक्षित तो हो जाते स्वयं उससे उसको इतना धैर्य से बना रहे हो कुछ होने वाला नहीं ऐसा समझ के बैठो तो वो स्वयं शांत होता तो है आप पूरी अमाण अजलब समुद्र महा प्रदूषण जैसे जली जल भरा हुआ समुद्र में सारे नदियां की स्थिति जो होती है वो स्वयं विक्षेप करने के लिए जो जा रही है वही वो शांत होना पड़ता उसको वही स्थिति यहाँ आपके जीवन में आ जाए तो आप शांत हो जाए वो शुक्र यहाँ बोलते हैं प्रविष्टा विषया परेरिता परिता परे प्रेरिता विषय अन्य के द्वारा भेजे गए विषय दो प्रकार के विषय आएंगे आपके सामने इष्ट रूप से या अनिष्ट रूप से कोई अनिष्ट देता है आपको और एक व्यक्ति इष्ट भी देता है दूसरे के द्वारा प्रेरित जो विषय है आपके पास दूसरे व्यक्ति देते हैं आपको कोई गाली देता है कोई सम्मान देता है दूसरे के द्वारा आते हैं निमित्त बनते है प्रे, प्रेर हैं सब परेर ईरिता परेरिता दूसरों के द्वारा भेजे गए जो विषय है आपके पास यविष्टा जहां प्रवेश हो गए आप में आ गए दूसरे के द्वारा भेजे गए हैं सम्मान या अपमान दूसरे भेजते हैं आपको दूसरे के माध्यम से आना है तो यहां प्रविष्ट होकर के कैसे करते हैं नदी प्रवाह इारी राश हो बारी के राशि बारी माने जल उसके राशि माने ढेर समुद्र जैसे समुद्र में नदी के प्रवाह शांत हो जाती है लीन हो जाती है नदियां समुद्र को विक्षेप नहीं कर सकती इसी प्रकार आप अपने आप में अगर रह जाएं तो दूसरे के द्वारा भेजे गए विषय आपको कुछ भी नहीं पड़ सकता आप अगर अपने स्थिति को मजबूती करके बैठ जाए दूसरा कुछ भी बोले आपको फर्क नहीं पड़ता कभी कभी उल्टा ही हो जाता है मिट्टी का ढेला पत्थर कहीं मारेंगे मिट्टी में पत्थर को मारेंगे तो चोट खा जाएगा मिट्टी की स्थिति बिखर हो जाएगी किन्तु पत्थर को तोड़ने के लिए मिट्टी को मारे हैं। वहां क्या स्थिति हो जाएगी जो मारने के लिए जा रहा वही बिखर जाएगा पत्थर को मारने के लिए मिट्टी का प्रयोग करे कोई तो उसी को होना है वैसे नदियों की स्थिति होती है समुद्र को विक्षेप करने के जा रहे हैं किन्वय शांत हो जाती वहां जाकर वैसे आप अगर फिर रहे तो दूसरे के द्वारा जो भेजेगे विषय विषय दो ही रूप में आएंगे आपके पास किस रूप में आएंगे इष्ट रूप में अनिष्ट रूप में यही तो आएंगे विषय का स्वरूप दो ही तो है एक प्रेम है प्यार है इसमें और एक द्वेष है दो रूप में आना है इस कारण विषय है उनके नदी प्रवाह आयु व्यवहार जैसे समुद्र में नदी के प्रवाह पड़ते हैं तो एक होकर के समुद्र रूप हो जाते हैं उसी प्रकार यहाँ भी विषयों के साथ ध्यान नहीं देना अपने आये हुए विषयों में अपने आप में रहना स्थितियों करेंगे तो निंत सनमतया नदी क्रियाम कदें जो दूसरे के द्वारा भेजे गए जो विषय थे जिस आत्मा में लीन हो सके लीन कराना पड़ेगा उसको प्रतिकार कुछ करना ही नहीं प्रतिकार करने लग जाएंगे तो आपको भी उत्षेप होना है लीनं सनमात्र तया निक्रिया उत्पादयती वो जो विषय आ रहे हैं वो जिस प्रकार समुद्र में जाने वाली नदियां समुद्र को विक्रिया पैदा नहीं करा सकती उनका लीन हो जाती है कोई स्थिति आपकी हो जाए धैर्य हो तो जो आने वाले विषय हैं आपने ही लीन हो जाएंगे और वो विक्रिया पैदा नहीं कर सकते हैं ऐसा यतिर मुक्त है इस स्थिति में इस यति को विमुक्त कहते हैं ये जीवन मुक्त है माने भाव से कोई आए भाव से कोई आए कोई मतलब नहीं बस ऐसी स्थिति में पहुंचा हुआ हो वो तो जीवन मुक्त है विज्ञात ब्रह्म तत्व यथा पूर्व न संस्तृति अस्ति बहिर्मुखः विज्ञात यथा यहापू न अस्ति संस्ृति अस्ात ब्रह्म विज्ञात है ब्रह्मतत्व जिसने जान लिया ब्रह्म तत्व को जिसने अहम ब्रह्मास्मि में पहुंचा हुआ जो व्यक्ति होगा वह यथापूर्वम न संस्कृति जैसे पहले व्यवहार करता था हम ब्रह्मास्मि में पहुंचने के पहले जो व्यवहार करता था वैसा व्यवहार नहीं होगा उसका कुछ व्यवहार में परिवर्तन होगा वो व्यवहार नहीं कुछ परिवर्तन होगा जो विज्ञात ब्रह्म तत्व व्यक्ति है वो यथापूर्वम न संस्कृति फिर जैसे पहले संसार में जिस रूप से देखता था किस रूप में देखता था सत्य रूप में देखता था सत्य रूप से देखने के कारण से उसको पाने के लिए आपदा भी करता था अब जिसने ब्रह्म तत्व जान लिया और सत्य रूप में संसार को नहीं देखता उसको उसको मिथ्या रूप में दिखाई दे रहा है अच्छा। संसार पहले जैसा नहीं दिखता अस्तित्व अगर पूर्व जैसा ही व्यवहार हो रहा है उसका कहते वो ब्रह्म नहीं हुआ अस्तित्व न सब विज्ञात ब्रह्म भाव हो ब्रह्म भाव को नहीं जाना है अगर पहले जैसे ही दिखता हो ये संसार जैसा पहले दिखता था सत्यत्व बुद्धि से और ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी वही सत्यत्व बुद्धि से अगर संसार दिखने लगा तो क्या होगा उसको ज्ञान नहीं हुआ भाव में विज्ञात तो नहीं हुआ ब्रह्मतत्व वो बैरमुख कला था उस काल में क्या बैरभुख कालाता वो तो बैरमुख होगा आगे प्राचीन वासना वेगात असौ संसारपीतिचे संसारपीतिचे प्राचीन वासना वेगात असौ संसारपीतिचे नसादे कत्वेज्ञानात् बंधी भवति वासना प्राचीन वासना वेगात असौ संसारपीतिचे नसादे कत्वेज्ञानात् बंधी भवति वासना एक प्रश्न उठता है महाराज ब्रह्म भाव में व्यक्ति पहुंच गया ठीक है किंतु संसार पूर्ववत दिखता है उसको सत्य तो बुद्धि आए क्यों संस्कार है प्राचीन वासना आनंद जन्मों की वासना है भोग भोगने की जो वासना बनी हुई है संस्कार है उस वासना के कारण वर्तमान में तो सुलझा हुआ जीवन है कुछ करने रहा ठीक है किंतु पूर्व संस्कार को कहा ले जाएगा विचारा वो अनंत जन्म के संस्कार पड़े हुए हैं हमेशा सत्य बोलता आया इसको वो संस्कार है भीतर वो सत्य कहलाएगा अभी भी उसको संस्कार के कारण से सत्य बोलेगा ऐसे प्रश्न है प्राचीन वासना मन संस्कार पूर्व की वासना पूर्व संस्कार पहले भी विषय को भोगा है और किस किस बुद्धि से मिथ्यात्व तो बुद्धि से भोगा था किस बुद्धि से भोगा था सत्य बुद्धि से भोग है उसका संस्कार है वो संस्कार के कारण आज ब्रह्म भाव में पहुंच भी जाए वो फिर भी विषय तो सत्य ही देखेगा संस्कार के बल पर पहले विषयों का सेवन किया सत्य सत्यत्व बुद्धि से किया हुआ है विषय सेवन तो आज ब्रह्म भाव में गले पहुंच जाए फिर भी वो सत्यत्व बुद्धि विषयों में जाएगी नहीं ये पूर्व पक्ष है नंका होगी हाँ प्राचीन उपासना बेगा असौ संसरती असौ माने जो जीवन मुक्त व्यक्ति है फिर उसी प्रकार का व्यवहार करेगा सत्यत्व बुद्धि से व्यवहार करेगा क्यों पूर्व संस्कार तो बैठा है भोग होते समय में सत्यत्व बुद्धि से भोगा हुआ है पहले तो आज ब्रह्मभाव में गया तो संस्कार तो वही संस्कार है पहले वाला तो जगत में सत्यत्व बुद्धि रहेगी ये चेत ना उत्तर दे रहे ना भैया ऐसा नहीं होता अगर ब्रह्मभाव में गया होगा वो बासणा सबके सब, सब नष्ट हो जाते संस्कार रहेंगे ही नहीं उसमें नित्यते हृदय ग्रंथे छिज्यन्ते सर्वसंशया क्षीयंते चाष्य कर्माणी कस्मिन दृष्टि लोगों में उसी को लेकर कहते हैं सादे का तो दि... ना, ये पूर्व में ले जाना पूर्व पक्ष ने जो बोला कि पूर्व पूर्वपासना के कारण अस्तित्व दिखेगा सत्यत्व दिखेगा बोला तो कहते ना, नहीं दिखेगा सिद्धांत करे नहीं दिखता उसको सत्य पहले अज्ञान काल में विषयों को सत्य मान करके जो भोग भोगा है वो सत्यत्व का संस्कार होने के कारण आज भी सत्यत्व बुद्धि होगी कहना चाह रहा है पूर्व पक्ष किन्तु सिद्धांत करना क्यों सदैकत्व विज्ञान अहम् ब्रह्मास्मि में गया अद्वै विज्ञान हो गया सद एकत्व विज्ञान से वासना मंदी भवती बासना दब जाती है मंद हो जाती है प्रबल नहीं होगी वासना विषय भोगने की वासना समाप्त हो जाती है मंद हो जाती है क्यों वो तो जो एकत्व विज्ञान जो हुआ उसको, ये है उसको अहम ब्रह्माष्टी यह है जिसके कारण वासनाएं उसकी मंद हो जाती है शिथिल हो जाती है इसलिए वो सत्यत्व बुद्धि नहीं आ सकती उस वासना के कारण नष्ट हो जाने समाप्त तो हो जाना है तो फिर वो सत्यत्व तो बुद्धि नहीं रहेगी इसके सत्य तो बुद्धि समाप्त तो हो तो जाती है जगत में एक कहा आगे एक रह गया अत्यंत कामुक वृत्ति कुंडति कुंठतीतरी तथा ब्रह्मणी ज्ञाते पूर्णानंदे मनीषिण अत्यंत कामुक वृत्ति कुंठती मातरी ब्रह्मणि ज्ञाते पूर्णानंदे मनीषिण न एक बार वो व्यक्ति ब्रह्माकार वृत्ति में चला जाएगा फिर इसमें वो जो पूर्व वासना फिर प्रबल करके के जगत के तरफ नहीं आने दी सत्य बुद्धि नहीं आ सकती कहते हैं जैसे भी पहुंच गया हो फिर वो इधर नहीं आ सकता उसके लिए दृष्टांत देते हैं एक व्यक्ति अति काम कामुक है बहुत कामुक है एक व्यक्ति फिर भी अपने माँ के प्रति वो काम वृत्ति जगती नहीं उसकी अन्य के प्रति भले जगे अपनी जो माता होगी उसके प्रति नहीं जगती भी, है अत्यंत काम कस्या अत्यंत कामुक व्यक्ति है वृत्ति कुंठती माता अपने माँ के प्रति उसकी वृत्ति कुंठित हो जाती काम वृत्ति उदय नहीं होती अति कामुक होने पड़ेगी मां प्रति उसके काम वृत्ति कुंठित हो जाती है माने दब जाती है ठीक इसी प्रकार तथा ये व्राह्मणी ज्ञाते उसी प्रकार उस शिकान धन ब्रह्म को जान लेने पर ये दृष्टांत हो गया इधर की वृत्ति कुंठित हो जाती है उसकी किसकी जगत संबंधी वृत्ति जैसे अति कामुक व्यक्ति है फिर भी अपने माँ के प्रति तो काम वृत्ति जगी नहीं उसकी जैसा है उसी प्रकार उस पूर्ण तत्व परमात्मा को जान लेने पर जगत के तरफ जो सत्यत्व वृत्ति होती थी वो कुंछित हो जाती है सत्यत्व वृद्धि नहीं होती ये कहा तथा ही उसी प्रकार ब्रह्मणी ज्ञाते ब्रह्म ज्ञात होने पर पूर्णानंद ब्रह्म ज्ञात मनीषिणा उस मनुष्य मनीषी जो लोग हैं विद्वान विवेकी उनकी वृत्ति जगत के तरफ नहीं होती दोबारा नहीं मनी है वहां जाए हम लोगों की स्थिति यह है कि हम वहां पहुंचे नहीं है नीचे से बात कर रहे हैं इसलिए परिस्थिति खराब हो रही है जो वहाँ पहुंचते हैं उनकी वृत्ति जगह की तरफ किंतु उनकी अपने ढंग से वृत्ति नहीं है ना वो तो प्रारम्भ भोग देगा उनको नहीं प्रारंभ होगा जैसा देना देगा माने अहम बुद्धि नहीं है अभिमान रहित कर्म होता है उनसे और ज्ञानी अज्ञानी में इतने प्रारब्ध दोनों को दो भोग देगा करायेगा अज्ञानी में होता है अहम बुद्धि पूर्वक अहम करो भी ऐसा बोलता है उसका फल फलभोगता बनना पड़ेगा और जो विवेकी होता है अभिमान पूर्वक पुर। काम करता है मैं करता हूँ ऐसा नहीं बोलता अभिमान रहित भी कर्म होता है आप अपने घर में होते हैं सुबह से शाम तक झाड़ू भी लगाएंगे ये भी करेंगे वो भी करेंगे किंतु तो आपको तो कभी अभिमान नहीं होगा कि मैंने ऐसा किया अभिमान नहीं करेंगे और तनख्वाह भी नहीं मांगेंगे आप वही काम के लिए एक रोकर रखे हैं उसको अभिमान होता है वो घंटा देखेगा मैंने इतना काम किया है आ, और इतना पैसा धो फलभोगता बंदा अभिमान है वही काम आप करते हैं झाड़ू कोई नहीं तो झाड़ू लगाएंगे कपड़े भी धोएंगे और धो भी आगे कपड़ा धोएगा तो अभिमान पूर्वक करेगा और आप धोते हैं कोई बात झाड़ू आप भी लगाते हैं या घर पे नहीं लगाते है। लगाते किंतु अभिमान रहित जो कर्म होना ऐसा इस तरह से होता है एक आगे है। जीवन मुक्त का विचार हुआ आगे प्रारब्ध का विचार करें प्रारब्ध कर्म और जीवन मुक्ति अवस्था में शरीर से छुटा होता नहीं है ज्ञान हो गया है अभी प्रारब्ध कर्म कैसा उसका क्या